तो दिल थाम के बैठिए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे एक्टर से आपको मिलाने वाले हैं जिनका शॉर्ट नाम है एच खान तो उनसे हम लोग बात करेंगे फिल्मों में काम करते हैं एक्टिंग करते हैं तो आप सभी की तरफ से हिमायु खान का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में थैंक यू सो मच सबसे पहले मैं अपनी मोहब्बत और uh, मेरी जो सलाम और दुआ में जो लोग अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको मैं पेशकश uh, करना चाहता हूँ मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मैंने कहा अगर जब कभी uh, मैं किसी इंडियन रेडियो या टीवी के साथ अगर मेरी कोई इंटरव्यू हो तो उसमें मैं ज़रूर एक लाइन बोल लूँगा जो एक फिल्म थी खुदा गवाह जिस अफगानिस्तान में और इंडिया के ऊपर जो थी वो जब जिस तरह अमिताभ जब आता है अफ़गानिस्तान तो और वहाँ से वापस जब जाता है हिंदुस्तान तो कहता है असलम सरजमीन है हिंदुस्तान तो ये लाइन तो मेरी बहुत बड़ी मेरा एक सपना था जो आज पूरा हो गया तो उस लाइन के साथ फिर भी मैं अपनी जो मोहब्बत बहुत ज़्यादा आपको आपको मालूम ना होगा कि मैं बहुत एक्साइट हूँ जो आज आ, लोग मेरी आवाज़ सुन रहे आपके रेडियो की तरफ और बहुत खुश कि अभी आपके साथ में बात कर रहा हूँ एचएस एस खान जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने जो प्यार और मोहब्बत दिया हम सभी को और खुशी हो रहा है आपको देखकर हमें भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब किसी को खुशी मिलती है तो दूसरों को भी बहुत खुशी मिलती है तो आइए इस खुशी को और आगे बढ़ाते हैं अपने श्रोताओं के साथ हम लोग शेयर करेंगे तो स्वागत में हम आपसे जानना चाहेंगे आप अपने बारे में बताइए प्रश में अफ़गानिस्तान से हूँ मेरी पैदाइश अफ़गानिस्तान अवल में हुई है जी। और उसके बाद मैं तकरीबन जो चौदह पंद्रह साल का था फिर मैं गया कनाडा वहाँ पर टोरटो में मैंने अपना हाई स्कूल से मैं ख़त्म मैंने किया है उसके बाद फिर मुझे फिल्मों में बहुत काम करना था क्योंकि जूँ थोड़ी सी आ, हमारी अफगानिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री थी तो उसमें बहुत काम उनमें हमारी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी आ, तो इसीलिए मैं चाहता था कि मैं वेल ट्रेन हो और बाहर में काम करूं फिर अफ़गानिस्तान आऊं यहाँ पर भी काम करूं तो इसीलिए फिर मैं गया फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर मैंने आ, मैंने एक्टिंग फॉर फिल्म टी थिएटर चौहान फिल्म स्कूल से मैं फारिग हुआ जो थिएटर के सेलेक्शन में वहाँ से फिर तो उसके बाद आ, मैंने वहाँ पर काम शुरू किया ताकि मैंने कनेडियन टीवी वी शोज थे टी वी कमर्शल थे और म्यूजिक वीडियोस थे एज अ मॉडल एक्टर एज अ प्रोड्यूसर मैंने वहाँ पर काम शुरू किया मैं वहाँ पर काम करता था उसके बाद फिर मैं अफ़ग़ानिस्तान आया तकरीबन दो साल पहले अफ़ग़ानिस्तान में मैंने यहाँ पर फर्स्ट अफ़गान क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया जहाँ पर आ, हम फोकस पे अफगान की अफगानिस्तान की कल्चर के ऊपर फिर उसको खत्म करके फिर मैंने हमने आ, एक कनेडियन टीम के साथ यहाँ पर हमने आ, हीरो हमने फर्स्ट अफगान फिल्म लॉन्च की इसका नाम था फेसलेस। वो फिल्म आ, बहुत बड़ी हिट रही अफगानिस्तान में जो वो पहली अफगान इंटरनेशनल फिल्म थी जो कैनेडा यूएस यूरोप अभी कुछ दिन के बाद नेटफ्स पे जा रही है वो और वो लॉन्च हुआ अफगानिस्तान में जी। और इसके साथ अभी मेरी दूसरी फिल्म आ रही है मकसूद के अलावा मेरी दूसरी फिल्म आ रही है अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर है तो वो इस इस साल के आखिर में आ रही है आ, और फिर जिस तरह मैं ये काम कर रहा था जिस तरह हमारी आ, फिल्में लॉन्च हो रही थी और मीडिया में मैं काम कर रहा था जो फोरम मीडिया में बहुत मीडिया के ऊपर मेरे नाम आएगी चीज़ है तो इस तरह इस तरह फिर हमारा जे भाई जो हमारा मैंने पहली हिंदी फिल्म जो साइन थी उसके साथ मकसूद के नाम पे तो उनके साथ हमारी मुलाकात हुई उनके साथ हमने डिस्कशन किया फिर जय जय के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मकसूद की जिसको वो एक कश्मीरी लड़के को वो ढूंढ रहा था जिस फिल्म के अंदर उसको जरूरत थी फिर उसने मुझे स्टोरी सुनाई वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि जिस इस फिल्म के अंदर मकसूद के अंदर जिस तरह ये सारी आ, जिस तरह ये, ये ये लड़का मकसूद जो उसको जय बाई स्क्रीन में दिखाना चाहता था बहुत यूनिक बात थी उसके अंदर और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे अच्छी लगी कि बॉलीवुड में सब लोगों ने एंट्री की है सर आप यूरोप बोलो यूरुप बोलो यू और पाकिस्तान तक लोग आए यहाँ पर फिल्मों में इन लोगों ने काम किया मैं बेसिकली फर्स्ट अफगान हूँ जो अभी डेब्यू कर रहा हूँ बॉलीवुड फिल्म में सर आप देखें अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हिस्ट्री है और इन लोगों की बहुत अफगानिस्तान के लोग बहुत ज्यादा हिंदुस्तान को प्यार देते हैं वो उनको बहुत अभी हमारी सेवेंटी to एटी परसेंट हमारे मीडिया जो है सारी बॉलीवुड फिल्म टी वी शोज अफगानिस्तान में चलते हैं क्योंकि हमारा अपना जो ये फिल्म इंडस्ट्री की यहाँ पर लड़ाई थी तो वो इतनी वेल well स्टेब्लिश नहीं हुई अभी भी काम चल रहा है लेकिन बहुत स्लोली तो क्या हुआ जब यहाँ पर मीडिया नीत में नहीं तो लोग सारे लोगों ने हिंदी फिल्में देखना शुरू तो ये एक एक एक लोग अफग़ानिस्तान के जो हमारे तीन दिन पहले मेरे जिसकी फिल्म थी उसकी रिलीज थी और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मकसूद का पोस्टर वहाँ पर रखा था तो मीडिया सारे एक सो सो लोगों बहुत खुश थे कि हमारे अफग़ानिस्तान और हमारे अफगान कनीडियन एक्टर्स बॉलीवुड जा रहे हैं वहाँ पर डेब्यू कर रहे और वहाँ पर काम कर रहे हैं ये एक नई शुरुआत थी अफ़ग़ानिस्तान और हिंदुस्तान की फिल्मों के इंडस्ट्री के अंदर जी बहुत ही ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं कि हमारे श्रोतागण भी बहुत ये कर होंगे आपको कुछ एक मेहनत तो करनी पड़ती है तो आपका इस फिल्मी इंडस्ट्री में या फिल्मों में आने का करियर आपने कैसे चूज किया जब मैं बहुत छोटा था, था तो हम फैमिली ड्रामे में फैमिली ड्रामे बनाते थे और उसमें मैं, मैं मुझे बहुत तो मैं पढ़ाई इतना नहीं करता था नहीं। मैं आ, हमेशा बहुत शौक रहता था हमेशा लड़ाई करता था बाहर और हमेशा कुछ ना कुछ मैं करता था कि घर वालों को मैं बस वो मुझसे बहुत कहते कि अभी क्या कर इस लड़की के साथ अभी तो ये सारा दिन ना पढ़ता है ना लिखता है और सारा दिन ये लड़ाई करता है तो मेरा बड़ा भाई जो है वो उसको पता था कि इस लड़की को मीडिया के और फिल्मों के साथ शौक है उसको पता था कि मेरे अंदर कुछ स्पार्कल कुछ है जो अगर मैं इस फील्ड में आके इसको मैं आ बहुत आगे जा सकता तो मेरे बड़े भाई ने एक दिन मुझे बोला कि अगर तुम पढ़ना लिखना शुरू करोगे तो मैं तुम्हें मुंबई भेजूंगा कि तुमको तुम एक्टर बनो उसने सिर्फ ऐसी ऐसी बोला के सिर्फ आ, मैं कुछ पढ़ू तो उसी बात को देखिए मैंने कल से मैंने सारे अपने दोस्त को कट किए जो लोग हमारे दोस्त थे जो हम सब बाहर जाते थे उनको मैंने कहा कि यार भाई जान मैं तभी तो इंडिया जा रहा हूँ वहाँ पर तो मुझे हीरो बनना है मैं बहुत छोटे दोस्त आए और ये अच्छी बात नहीं हम लड़ाई करते इसको इस तरह करते हैं मैंने सारे दोस्तों को कट किया और मैं रात दिन में सिर्फ इस जो में था कि किस तरह में लिखना पढ़ना सीखू और मुझे क्लास में फर्स्ट आना तो वो जुनून उस टाइम से मेरे अंदर था तो मैंने बहुत कोशिश की तो है, मे, मेरे मार्क्स भी हाँ पर मेरे फिर क्लास में फर्स्ट भी आया पर तो उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि यार अभी तो आपने ये सीख लिया लेकिन अभी तो आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी अगर कल आपके एक इंटरव्यू होगा तो आप क्या बोलोगे इंटरव्यू के सामने क्यों मैंने कहा यार ये तो भी काम की चीज है अभी तो मुझे इंग्लिश पढ़ पर मैंने इंग्लिश जान से इंग्लिस कोशिश की कि मैं इंग्लिश सीखूँ फिर इसी तरह इसी, इसी, इसी, इसी कैनेडा फिर कैनेडा पे मैंने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन ली फिर उसके बैचलर की बिजनेस मार्केटिंग में फिर मार्केटिंग के बाद फिर मीडिया आर्ट्स में एक्टिंग टीवी फिर मैंने किया तो बेसिकली फिर मेन बोलने का मकसद ये है कि आज जो आप मुझे एच एस खान बुला रहे थे इस एच एस खान को मेरे बड़े भाई जी हरून शम्स खान जो है आज उसकी ये सारी मोहब्बत है उसका सारा सपोर्ट है और उसकी सारी मोटिवेशन है कि आज मैं आपके सामने बैठ के यहाँ पर मैं लाखों करोड़ों लोग मुझे अभी सुन रहे हैं ये सारी उसकी बदलौत है हिमायू खान जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातें हमारे रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचे ताकि हमारे युवा साथी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी अपने करियर के बारे में सोचते ज़रूर हैं लेकिन जिस तरह की मेहनत आपने की है उसके लिए उस तरह की मेहनत हमसे हो जाए तो फिर हम भी अपना करियर अच्छा बना सकते हैं तो ये एक अच्छा लगता है जब हम लोग किसी की हिस्ट्री सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी इस तरह से मेहनत करना है हमें भी स्कूल में फ़र्स्ट आना है हमें सभी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर हमें भी ऐसे हीरो बनना है तो ये बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी मुझे तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि अफग़ानिस्तान का जो वहाँ पर रहते हैं आप काफ़ी समय तक आप रहे हुए हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए कि तरह का टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से है वहाँ की कुछ खास बात बताइए अफ़गानिस्तान तो बहुत खूबसूरत जगह है जिसमें बहुत लोग आना चाहते हैं यहाँ पर शूट करने के लिए मैं तो ज़्यादातर अफगानिस्तान और कनाडा में रहता हूँ शूट जब यहाँ पर होती है यहाँ पर आता हूँ जब मेरी शूट कनाडा में होती है वहाँ पर जाता हूँ मैं तो यहाँ पर बहुत बेसिकली जब लोग लो को हम अफगानिस्तान बोलते तो अफगानिस्तान सारा, सारा एक पहाड़ी इलाका है जिसमें खूबसूरत अगर आप लोगों ने एक त, एक टाइगर फिल्म देखी होगी तो ये इसका स्ट्रक्चर सारा उस तरह का है उस टाइप का है। और बहुत खूबसूरत हवा गर्मी तो में कैपिटल हमारी जिसका नाम काबल है अगर गर्मी तो में आप एसी ऑन करें और कमरे में बैठे हो ये मौसम यहाँ के कैपिटल का तो लोग तो दूर दूर से आते में में आते में रहने हमारा हुआ एक खुदा जो अफगानिस्तान को एक बहुत पहाड़ी इलाका है वो बहुत खूबसूरत और बहुत एक एक सिनेमाटोग्राफर इलाका है जो कैमरे में भी बहुत खूबसूरत दिखता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा खान मैं चाहूंगा कि अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गीत सुनाते हैं तो आपका जो फिल्मी दुनिया से काफी आप ताल्लुका रखते हैं बहुत हिंदी फिल्में आपने देखी हैं तो मैं चाहूंगा कि एक आधा जो मोटिवेशनल गीत है सेवनटीज का जो आपको पसंद है उसकी एक लाइन जरूर गुनगुना दीजिए मुझे ये गाना बहुत पसंद है वो तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीप ना सनम अब यहां से कहा जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम सोई मेरे मित्र दिया लेकिन बे आई होप सबको पसंद आए तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहा जाए तेरी हम तुझे देखा तो ये जाना सनम आप सुन रहे हैं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 नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद बहुत ही खूबसूरत गीत हिमायू खान ने गाया था और उस गीत का थोड़ा सा अंश हमने अभी सुना है तो आइए आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान से हिमायू खान हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा उनका एक फिल्म जो है बना हुआ है बहुत ही हिट रहा है सुपर भीरो और इसके बाद अभी मकसूद एक फिल्म जो रिलीज़ होने वाला है दिसंबर में उसके लिए काम चल रहा है शायद और भी कुछ शूट बाकी है उनका तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमें मोटिवेट करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि आप जो कुछ है आज आपके ब्रदर की मोहब्बत के कारण हैं उनके प्यार के कारण आप एक हीरो बन पाए हैं तो मैं चाहूँगा ऐसे बहुत सारे लोग जैसे आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया हो कॉलेज में आप गए हो वहाँ पर भी बहुत सारे मोटिवेटर्स आपको मिले हो या घर में भी और भी मोटिवेटर्स आपके रहेंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं उन लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको समय समय पर मोहब्बत दी है आगे बढ़ने के लिए सहारा दिया है पहले भी बोला की मेरा बड़ा भाई था उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया जो अगर पहले भी अप करता जब था था। जब मैं स्ट्रगल था। काम था। मैंने में में तो सब वाइट थे तो वहाँ पर एंट्री लेने में थोड़ी मुश्किल काम मिला तो मैंने इस तरह पाँच छह प्रोजेक्ट की उसके बाद यहाँ पर आया तो ये तो चल रहा था जिसमें जिसमें जो कर रहे थे उसके साथ साथ मेरे मेरे बहुत बचपन के दोस्त मेरा बचपन का दोस्त तसर खान है उसका नाम उसने बहुत ज़्यादा मेरे साथ मोटि मुझे बहुत मोटिवेशन किया और उसने बहुत मोहब्बत दी बचपन से आज तक वो मेरे साथ है और हमेशा मेरी हर कामों में उसका हाथ है बचपन से आज तक मेरे साथ है उसके हर कामों में मेरे उसका हाथ है और दोस्त जो मेरे थे मेरी ज़्यादा दोस्त नहीं है मैं मे, मे, मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त थे ले, लेकिन आ, वो दोस्त इस तरह दोस्त हैं जो अपना जान भी कुर्बान करते हैं हमारे ऊपर तो फसल खान उसमें से एक है आ, अहमद गुल खान उसमें एक दूसरा एक्टर है अफगानिस्तान का वो है आ, वो हमारे साथ बहुत ऑलवेज सपोर्ट करता है ऑलवेज सो ये मेरे बहुत जो ये चार पाँच दोस्त है ये मेरे ये मेरी फैमिली बन चुकी है जो वो लोग हैं जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि खान तुम कर सकते हो डे एक एडवाइस देना चाहता हूँ ये नहीं कि हमारे पास 100 सो दु, दु, दो, दोस्त और इसमें हम अच्छे लगे और वो एक भी काम करना का हो अगर आपको कामयाब होना है अगर आपको जिंदगी में तो दोस्त बहुत अहमियत होते हैं जिंदगी में इन वॉइस यूज करो इनको नंबर की तरह चूज चूज करो करो और उन करो कि वो वो जो लोग आपके आपके आपके सख्त काम काम में 100-200 दोस्तों दो को आप क्या आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा जब आपने एक बात लास्ट में बताया की अगर आपके पास सौ दोस्त है लेकिन समय पर अगर कोई काम नहीं आया तो सौ दोस्तों का करेंगे क्या दोस्त ऐसे रखो जो बहुत कम हो और समय पर आपको ज़रूरत हो उस समय वो लोग आपको मदद करने के लिए आए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और दोस्त होता ही है मदद के लिए हमेशा दोस्त माना एक हमजींस जिसको याद करते ही वो अपनी हाजिरी देने के लिए हमारे आंखों के सामने आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात आपने दोस्त की परिभाषा बताते हुए कहा कि दोस्त वो जो आपको मुश्किल में काम आए तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है कि आपको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया आपके फैमिली की तरफ से आपके दोस्तों ने आप आज भी उनके साथ जी रहे हो अच्छा लगता है जब हम अपने हम के साथ अपने दोस्तों के साथ और हमसे जो मोहब्बत करते हैं उनका प्यार हमें मिलता रहता है तो खुशी बनी रहती है तो आइए मैं आगे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा इन फ्यूचर आपका क्या प्रोग्राम है किस तरह के फिल्मस को आप करने वाले हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी आपके सामने हैं उसके बारे में जी अभी आ, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ रहा है जिसको मकसूद के नाम पे जो मैं उसमें जो बॉलीवुड का फिल्म है और उसको हम एक महीने और दो महीने के अंदर अंदर उसके हमारी शूट शुरू हो रही है जिसमें मैं मकसूद खुद ही मकसूद का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ एज अवीड एक्टर आ, मकसूद ए, एक कश्मीरी लड़का है जो बहुत साइलेंट लड़का है और ये फिल्म हम शिमला में शूट कर रहे हैं जो सस्पेंस फिल्म है और जिस इलाके में मैं ये गैस सप्लाई करता हूँ तो उस इलाके में लोग मरते हैं और तो फिर एंड के टाइम में हम दिखाते हैं कि ये कौन है और क्या चल रहा है लेकिन वो बहुत बहुत टची स्टोरी है उसके अंदर तो वो मकसूद आ रही है उसके बाद मेरी मकसूद के बाद मेरी दूसरी फिल्म आ रही है जो मैंने साथ की है वंसोन टाइम इन अफगानिस्तान चल रहे हैं, में से दो आपने जिसके आप काम कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी फिल्में भी बहुत सारी आपने देखी होगी तो कौन सी एक फिल्म जो आपको बहुत पसंद आता है क्यों पसंद आता फिल्में तो मुझे सारी पसंद आती क्योंकि मैं फिल्मों को एक दूसरे अंदाज में देखता हूँ अगर कोई फिल्म बनाता है तो उस फिल्म में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ये नहीं कि वो फिल्म फिल्म में वो गाने हिट नहीं जा रहे गाने उनके बोरिंग है एक्टिंग उनकी बोरिंग है, उनकी बोरिंग है। आ, लोकेशन उनकी प्यारी अच्छी नहीं है ये हो नहीं सकता अगर एक्टिंग ख़राब है तो गाने अच्छे अगर गाने अच्छे तो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त चल रही है अगर स्टोरी ख़राब है तो सिनेमाटोग्राफर वो तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही है तो मैं फिल्मों को इस तरह ये था कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए मैं हर फिल्म से बहुत चीज़ें सीखता हूँ मेरा जो बॉलीवुड का आइडल है आमिर खान है सलमान खान है शाहरुख खान है लेकिन मैं फिल्में बहुत ज्यादातर कोशिश करता हूँ मैं देखता हूँ आमिर खान की और मेरी मेरी भी अपनी एक विजन है कि अगर मैं फिल्में में काम करूंगा तो मुझे आमिर खान की तरह फिल्में बनानी है और इसकी तरह काम करना है आगे आ, जो आ, हर चीज़ में बहुत फोकस हो हर चीज़ में अभी अगर आप अब दंगल को देखो दंगल इज वेरी सिंपल स्टोरी का लुकैर Uh, आमिर खान द वे ही इज बेसिकली अयोग्राफी एंड द वे ही एक्टर एंड एंड द वे ही शो द मूवी दीम कॉल इज अमेजिंग तो यही यही चीज़ें है जो uh, मैं आमिर खान को बहुत इंस्पायर में उससे हूँ और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में मैं उसी तरह फिल्में बनाऊँ जो बेस्ड ऑन रियलिज्म हो जो हमारी मेरी अभी फेसलस फिल्म जो अफगानिस्तान में और इंटरनेशनल में लॉन्च हुई सिनेमाज हॉल में ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है जो चीज़ें गुजर चुकी है हमने उसी चीज़ों को लेके फिल्म बनाई है तो इसी तरह मैं बहुत आ, आ, आ, फोकस रियलिज्म में हूँ जिसमें मेरी अपनी फिल्म में हमने ना किसी मेकअप को टच किया ना कोई कास्ट्यूम को और आ, आ, ना कुछ इस तरह कुछ हमने किए कि लोग बोले कि ये फिल्म चल में हमने तो बेसिकली वो इस तरह की ये काम भी मैंने किया था कि जिनके ऊपर ये स्टोरी गई कि तो उन लोगों को आके ट्रेन करके उन लोगों को फिल्म में डाल के उन लोगों ने एक्ट किया तो इसी तरह ये मेरा अपना एक स्टाइल है जो आ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक्टिंग मत करो जो है आपके सामने उसी को कैमरे के सामने उसको पेश करो इस ये ही क्योंकि हमारा हमारा एक आ, प्रोफेसर था कैनेडा में हमारा एक्टिंग प्रोफेसर था वो कहता हमेशा हमें कहता था लेस इज मोर जितना आप कम करोगे तो उतनी बहुत ज्यादा होगा कैमरे के ऊपर तो ये मेरा अपना एक एक, एक स्टाइल है बेस्ड ऑन रियलिज्म में फिल्म बनाऊँ और लोगों को जब लोग देखें उसको तो बोले कि यार ये फिल्म नहीं थी एक ट्रू स्टोरी थी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका फिल्म देखने का अंदाज़ कुछ और है और जिन लोगों को आपने पसंद किया उनके बारे में बताया और रियल स्टोरी से आप ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और रियलिटी को आप देखना पसंद करते हैं बहुत ही अच्छी बात एचएस खान आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स को बहुत पसंद आया होगा आपकी बातें आपके अंदाज़ को आ, लोगों ने सुना आवाज़ के माध्यम से तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते राजस्थान गुजरात और इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे एक कुछ लाइनें जरूर बताइए बस ये सब लोग जब भी मेरी आवाज़ सुन रहे बस उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस मेरी आवाज़ के साथ आप लोग भी आ, फिमिलर हो क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ एक बार की आवाज़ नहीं है जो आप लोग सुनोगे फिर चली जाएगी इन श रहा हूँ हिंदुस्तान जो रईस फिल्म में शाहरुख बोलते आ रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ हिंदुस्तान प्यार से अपने साथ बहुत ज्यादा प्यार बहुत ज्यादा मोहब्बत लेके और बहुत ज़्यादा होप्स के साथ मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ और हिंदी सिनेमा को एक नई चीज़ दिखाने के लिए क्योंकि इंडियन सिनेमा ने पाकिस्तान एक्टर्स को देखे हैं, अरब्स को देखे हैं, यूरोप को सब को ट्राई किया है लेकिन आज तक इन लोगों ने अफगान एक्टर को नहीं देखा तो एक नई मसाले के साथ एक नई करेक्टर के साथ मैं बॉलीवुड में आ रहा हूँ <laughs> हिमायु खान बहुत बहुत स्वागत है आपका वेलकम है और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया थैंक यू सो मच और हमारे साथ जुड़ने के लिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आकर अपनी बातें बताने के लिए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार okay, चलिए श्रोताओं आशा करता हूँ आप सभी को एच एस खान जी की बातें अच्छी लगी होगी और जो बातें अच्छी लगी हो उसे अपने जहन में उतारिए और अपने जीवन में उसको अप्लाई कीजिए और ख़ास करके हमारे युवा साथियों को जो इस वक्त करियर बनाने की सोच रहे हैं या कुछ बनने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए उसके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो कलेक्ट कीजिए अच्छे अच्छे लोगों से जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे मिलिए उनसे बातें कीजिए और फिर अपने आप को अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए पूरा मेहनत कीजिए और अपना जीवन अच्छा बनाए इसी शुभकामना के साथ मुझे और हिमायू खान को दीजिए इजाज़त नमस्कार और आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो